भारत को गुलाम बनाना भारत को तोड़ना आसान नहीं है क्योंकि वहां कोई भीख नहीं मांगता है स्त्री पति के प्रति सदभाव रखती है पति स्त्री को भोग्या नहीं धर्म पत्नी मानता है बच्चे माँ बाप को देवता तुल्य मानते माँ बाप बच्चों का लालन पालन करके भगवान की सेवा है ऐसा समझते ऐसे देशवासियों को अगर जीतना है तो उनमें हिंदू धर्म के लिए नफरत फैलानी होगी और हमारा अंग्रेजी कल्चर बड़ा है हमारा सूट पैंट कोट ठाट माठ टाई ऐसा उनमें संस्कार डालने पड़ेंगे तभी ये गुलाम बनेंगे हमारा कल्चर हमारी भारतीय ये अंग्रेजी जो परंपरा है उसका महत्व डालना पड़ेगा भारत के बच्चों में भारत के लोगों में मैं महकालीन पढ़ाई के पद्धति से ही हम लोग गुलाम होते चले गए और वो गुलाम है तो ऐसे बुरी तरह गुलाम हुए कि वो तो चले गए अभी भी हम उन्हीं की भाषा बोलते हैं क्या पढ़ते हो बोले सेवन्थ सातवीं नहीं बोलते एथ नाइन्थ मैं क्या कभी मत पढ़ना तो बोले टेंथ भी नहीं पढ़ो मैं क्या इलेवंथ भी मत पढ़ना जब भी पढ़ो तो दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं तेरहवीं पढ़ो एक गरीब मछुआरा छोरा था मेरी बहन बीमार है मैं इलाज बताया तुलसी के सात पत्ते चबाके पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां चली जाती है सूर्य के किरणों में प्राणायाम करने से पंद्रह मिनट बोले तो पानी मैंने कहा तुलसी के पत्ते पांच सात और पानी के चबा के खाना और पानी पीना तो बोले वाटर से पीनी हमें कहा वॉटर से कभी नहीं पीना पानी से ही पीना वाटर से तुलसी के पत्ते नहीं खाना पानी से ही लेना अब वो मछवारा अनपढ़ भी मेरे को सिखा रहा है कि पानी के बदले में वॉटर तो ये प्रभाव उन्होंने डाला अंग्रेजी शासन ने तो मैं तो अमेरिका कई बार गया दुनिया के कई देशों में गया मुझे तो जापानियों को धन्यवाद देने की इच्छा होती जापानी अमेरिका में आते तब भी भी जापानी अपनी मातृभाषा बोलती और हम हिंदुस्तान में होते हुए भी वो गुरुमुखी चली गई वो हिंदी चली गई वो गुजराती चली गई वो अपनी मातृभाषा चली गई अंग्रेजी ठोकते रहते बीच में मैं आया था बट आप नहीं थे काय को बट डालकर अपनी बोली का गला घोटते तो ये मेरा अकेले का प्रचार कर्तव्य ने आप सभी का है कि अपनी संस्कृति के तरफ लोग जागृत हो आप तो कार्यकर्ता लोग हैं तो मैं वेलिंगटाइन डे मनाने का विरोध करता हूँ वेलिंगटाइन डे 14 फ़रवरी को आता है लड़का लड़की फूल देंगे एक दूसरे को किस करेंगे लगेंगे रज धातु नाश होगा आने वाला जनरेशन कमजोर होगा उनके बच्चे कमजोर होंगे अगर 14 फरवरी मनाना है तो माता पिता का पूजन किया था गणपति ने और गणपति का तिलक करके आशीर्वाद देकर उन्नति का संकल्प माता पिता ने किया तो बच्चे मां बाप का पूजन करें और मां बाप बच्चे को ललाट पे तिलक करके अपने गले की माला पिता अपने गले की माला बेटे को पहरा दे और गले में प्यार कर दे सिर पे हाथ रख दे बेटी को पहरा दे और बच्चा माँ बाप की आरती कर दे वेलिंगटाइन डे से हजार गुना ज्यादा इसमें फायदा है उसमें तो घाटा ही घाटा है तो इसका प्रचार आप लोग भी करेंगे चौदह फेबर में हमारी बच्चियां बेटियां बेटे लोफर लोफरियों के चक्कर में नहीं आएंगे तो मैं खूब करता हूं तो इसीलिए मेरा खूब को प्रचार कर रहे है चैनलों में इधर उधर पैसे दे लेकिन वो उनके मेरे कंधे पे कई लोग बंदूक चलाते उनके बंदू कारतूस खत्म हो गए मेरे कंधे तो और मजबूत होते जान <laughs> बापू ने कर दिया वो कर दिया वो कर दिया मैं क्या एक इंच भी हमने किसी की जमीन ली हो तो साबित करके दिखाओ हमने किसी का एक रुपया भी लिया हो मांगा हो तो बताओ वो अरबों रूपए की जमीन है मैं क्या तीन अरब की है मान लो आप सवा करोड़ रुपया ले आओ तो मैं सौ एकड़ जमीन और उसपे निर्माण जो हुआ है गौशाला आदि का जो भी है मैं दे देता हूँ सवा करोड़ में अरबों रुपए का तो सवा करोड़ में ले लो और फिर तुम ऐसी गायों की सेवा करते हो तो वो सवा करोड़ भी मैं तुमको दे दूंगा गायों की सेवा के लिए आज तक कोई आया नहीं बोलने को और लिखने को तो कुछ भी लिख लेते अर्बो है अरबों है अरबों है खरबों है मैं कहता हूं खरबों नहीं है पूरे भारत का खजाना है हिन्दुस्तान की पूरी करंसी मेरे कंट्रोल में है मेरे पास ही है मेरे जेब में ही अमेरिका के सारे डॉलरों की मालिकी भी मेरी है चलो आ जाओ ले जाओ जिसको चाहिए जो अमेरिका के और भारत की दुनिया की संपत्ति से नहीं मिल सकता वो विश्वभर का खजाना मेरे पास है मैं तो लुटाने को घूम रहा हूँ आ जाओ कोई लूटने वाले तीन टूक कोपी न की भाजी बिना लून तुलसी हृदय रघुबीर बसे तो इन्द्र बापड़ा कौन दुनिया की संपत्ता तो क्या इंद्र की संपदा भी कुछ माना नहीं रखती अकाल पुरुष के साक्षात्कार के आगे खजाना हमारे पास ओम तुमको कहा शिवाजी महाराज ने तुकाराम महाराज आप इतना अरे बोले बाहर से हम ऐसे सादे सूदे लगते हैं लेकिन लक्ष्मीपति की कुंजियां हमारे पास रहती